श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ रथ यात्रा के दिन बलराम के मकान में पूर्ण छोटे नरेंद्र गोपाल की मां श्री राम बलराम के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं आज अषाढ़ की शुक्ला प्रतिपदा है सोमवार जुलाई अठारह सौ पचासी सवेरे नौ बजे का समय होगा कल रथ यात्रा है रथ यात्रा के उपलक्ष्य में बलराम ने श्री रामकृष्ण को आमंत्रित किया है उनके घर में श्री जगन्नाथ जी की नित्य सेवा हुआ करती है एक छोटा सा रथ भी है रथ यात्रा के दिन रथ बाहर के बरामदे में चलाया जाएगा श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं पास ही नारायण तेजचंद्र तथा अन्य दूसरे भक्त भी हैं पूर्ण के संबंध में बातचीत हो रही है पूर्ण की उम्र पंद्रह साल की होगी श्री रामकृष्ण उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से अच्छा वह किस रास्ते से आकर मिलेगा त्विज और पूर्ण के मिला देने का भार तुम ही पर रहा एक ही प्रकृति तथा एक ही उम्र के आदमियों को मैं मिला दिया करता हूँ इसका एक विशेष अर्थ है इससे दोनों की उन्नति होती है पूर्ण में कैसा अनुराग है तुमने देखा मास्टर जी हाँ मैं ट्राम पर जा रहा था छत से मुझे देखकर दौड़ा हुआ आया और व्याकुल होकर वहीं से उसने नमस्कार किया श्री रामकृष्ण अष्टपूर्ण नेत्रों से आह मतलब यह कि तुमने परमार्थ लाभ के लिए उसका मेरे साथ सहयोग करा दिया है ईश्वर के लिए व्याकुल हुए बिना ऐसा नहीं होता नरेंद्र छोटा नरेंद्र और पूर्ण इन तीनों की सत्ता पुरुष सत्ता है भवनाथ में यह बात नहीं उसके स्वभाव में जनानापन है प्रकृति भाव है पूर्ण की जैसी अवस्था है इससे बहुत संभव है उसकी देह का नाश बहुत जल्द हो जाए इस विचार से कि ईश्वर तो मिल गए अब किस लिए यहाँ रहा जाए या यह भी संभव है कि थोड़े ही दिनों में वह बड़े जोरों की बाढ़ बढ़ेगा उसका है देव स्वभाव देवता की प्रकृति इससे लोग भय कम रहता है अगर गले में माला डाल दी जाए या देह में चंदन लगा दिया जाए अथवा धूप धुना जलाया जाए तो उस प्रकृति वाले को समाधि हो जाती है उसे जान पड़ता है हृदय में नारायण है वे ही देह धारण करके आए हुए हैं मुझे इसका ज्ञान हो गया है दक्षिणेश्वर में पहले पहल जब मेरी यह अवस्था हुई तब कुछ दिनों के बाद एक भले ब्राह्मण घर की लड़की आई थी वह बड़ी सुलक्षणी थी जो ही उसके गले में माला डाली और धूप धूना दिया त्यों ही वह समाधिमग्न हो गई कुछ देर बाद उसे आनंद मिलने लगा और आँखों से धारा बह चली तब मैंने प्रणाम करके पूछा माँ क्या मुझे भी लाभ होगा उसने कहा हाँ पूर्ण को एक बार और देखने की इच्छा है परंतु देखने की सुविधा कहाँ जान पड़ता है कला है कैसा आश्चर्यजनक केवल अंश नहीं कला है कितना चतुर है सुना है लिखने पढ़ने में भी बड़ा तेज है तब तो मेरा अंदाजा पूरा उतर गया तपस्या के प्रभाव से नारायण भी संतान होकर जन्म लेते हैं कामार पुकुर के रास्ते में एक तालाब पड़ता है नाम है रणजीत राय का तालाब रणजीत राय के यहाँ भगवती ने कन्या होकर जन्म लिया था अब भी चैत के महीने में वहाँ मेला लगता है जाने की मेरी बड़ी इच्छा होती है परंतु अब नहीं जाया जाता रणजीत राय वहाँ का जमींदार था तपस्या के प्रभाव से उसने भगवती को कन्या के रूप में पाया था कन्या पर उसका बड़ा स्नेह था उसी स्नेह के कारण वह अपने पिता का संग नहीं छोड़ती थी एक दिन रणजीत अपनी जमींदारी का, का काम कर रहा था फुर्सत नहीं थी लड़की बच्चों का स्वभाव जैसा होता है बार बार पूछ रही थी बाबूजी यह क्या है वह क्या है पिता ने बड़े मधुर स्वर से कहा बेटी अभी जाओ बड़ा काम है पर लड़की वहाँ से किसी तरह नहीं चली, अंत में ध्यान रहित हो उसके बाप ने कहा तू यहाँ से दूर हो जा कन्या वहाँ से चली आई उसी समय एक शंख की चूड़ियाँ बेचने वाला वहाँ से जा रहा था उसे बुलाकर उसने शंख की चूड़ियां पहनी दाम देने की बात पर उसने कहा घर की अमुक अलमारी की बगल में रुपये रखे हैं मांग लेना और यह कहकर वहाँ से चली गई फिर नहीं दिख पड़ी उधर घर में चूड़ी वाला पुकार रहा था तब लड़की को घर में न देख सब इधर उधर दौड़ पड़े रणजीत राय ने खोज करने के लिए जगह जगह आदमी भेजे चूड़ी वाले का रुपया उसी जगह मिला रणजीत राय रोते हुए घूम रहे थे इतने में ही किसी ने कहा तालाब में कुछ दिख पड़ता है लोगों ने उसके किनारे पर खड़े होकर देखा एक हाथ जिसमें वही शंख की चूड़ियाँ थी, पानी के ऊपर उठा हुआ था फिर वह हाथ भी न दिख पड़ा अब भी मेले के समय भगवती की पूजा होती है वारणी के दिन मास्टर से यह सब सत्य है मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण नरेंद्र अब यह सब मानता है पूर्ण का जन्म विष्णु के अंश से है मन ही मन बिल्व पत्र से मैंने पूजा की पूजा ठीक न हुई तब चंदन और तुलसी दल लिया तब पूजा ठीक हुई वे अनेक रूपों से दर्शन देते हैं कभी नर रूप से कभी चिन्मय ईश्वर के रूप से रूप मानना चाहिए क्यों जी मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण कामारहाटी की ब्राह्मणी गोपाल की माँ तरह तरह के रूप देखती है गंगा के किनारे एक निर्जन कुटिया में अकेली रहती है और जब किया करती है गोपाल के पास सोती है कहते ही कहते श्री राम कृष्ण चौके कल्पना में नहीं साक्षात उसने देखा गोपाल के हाथ लाल हो रहे हैं गोपाल उसके साथ साथ घूमते हैं उसका दूध पीते हैं बातचीत करते हैं नरेंद्र रोने लगा पहले मैं भी बहुत कुछ देखा करता था इस समय भाव में उतना दर्शन नहीं होता अब प्रकृति भाव घट रहा है पुरुष भाव आ रहा है इसलिए अंतर में ही भाव रहता है बाहर उतना प्रकाश नहीं हो पाता छोटे नरेंद्र का पुरुष भाव है इसीलिए मन लीन हो जाया करता है भावादी नहीं होते नित्य गोपाल का प्रकृति भाव है इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा बना रहता है भावावेश में शरीर लाल हो जाता है